भागवत कथा कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के समान बड़ी मस्ती से चल रहे थे उन्होंने लक्ष्मी को भी आनंदित करने वाले अपने श्याम सुंदर विग्रह से नगर नारियों के नेत्रों को बड़ा आनंद दिया और अपनी विलासपूर्ण प्रगल्भ हंसी तथा प्रेम भरी चितवन से उनके मन चुरा लिए मथुरा की स्त्रियाँ बहुत दिनों से भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं सुनती आ रही थी उनके चित्त चिरकाल से श्री कृष्ण के लिए चंचल व्याकुल हो रहे थे आज उन्होंने उन्हें देखा भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी प्रेम भरी चितवन और मंद मुस्कान की सुधा से सींच कर उनका सम्मान किया परीक्षित उन स्त्रियों ने नेत्रों के द्वारा भगवान को अपने हृदय में ले जाकर उनके आनंदमय स्वरूप का आलिंगन किया उनका शरीर पुलकित हो गया और बहुत दिनों की विरह व्याधि शांत हो गई मथुरा की नारियां अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़कर बलराम और श्री कृष्ण पर पुष्पों की वर्षा करने लगी उस समय उन स्त्रियों के मुख कमल प्रेम के आवेग से खिल रहे थे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों ने स्थान स्थान पर दही अक्षत जल से भरे पात्र फूलों के हार चंदन और भेंट की सामग्रियों से आनंद मग्न होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की पूजा की भगवान को देखकर सभी पूर्वासी आपस में कहने लगे धन्य है धन्य है गोपियों ने ऐसी कौन सी महान तपस्या की है जिसके कारण वे मनुष्य मात्र को परमानंद देने वाले इन दोनों मनोहर किशोरों को देखती रहती हैं इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक धोबी जो कपड़े रंगने का भी काम करता था उनकी ओर आ रहा है भगवान श्री कृष्ण ने उससे धुले हुए उत्तम उत्तम कपड़े मांगे भगवान ने कहा भाई तुम हमें ऐसे वस्त्र दो जो हमारे शरीर में पूरे पूरे आ जाए वास्तव में हम लोग उन वस्त्रों के अधिकारी हैं इसमें संदेह नहीं कि यदि तुम हम लोगों को वस्त्र दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा परीक्षित भगवान सर्वत्र परिपूर्ण है सब कुछ उन्हीं का है फिर भी उन्होंने इस प्रकार मांगने की लीला की परंतु वह मूर्ख राजा कंस का सेवक होने के कारण मतवाला हो रहा था भगवान की वस्तु भगवान को देना तो दूर रहा उसने क्रोध में भरकर कर आक्षेप करते हुए कहा तुम लोग रहते हो सदा पहाड़ और जंगलों में क्या वहाँ ऐसे ही वस्त्र पहनते हो तुम लोग बहुत उद्दंड हो गए हो तभी तो ऐसी बढ़ बढ़कर बातें करते हो अब तुम्हें राजा का धन लूटने की इच्छा हुई है अरे मूर्खों जाओ भाग जाओ यदि कुछ दिन जीने की इच्छा हो तो फिर इस तरह मत मांगना राज कर्मचारी तुम्हारे जैसे उस उत्श्रृंखलों को कैद कर लेते हैं मार डालते हैं और जो कुछ उनके पास होता है छीन लेते हैं जब वह धोबी इस प्रकार बहुत कुछ भहक भहक कर बातें करने लगा तब भगवान श्री कृष्ण ने तनिक कुपित होकर उसे एक तमाचा जमाया और उसका सिर धड़ से नीचे गिरा दिया यह देखकर उस धोबी के अधीन काम करने वाले सब के सब कपड़ों के गट्ठर वहीं छोड़कर इधर उधर भाग गए भगवान ने उन वस्त्रों को ले लिया भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मनमाने वस्त्र पहन लिए तथा बचे हुए वस्त्रों में से बहुत से अपने साथी ग्वाल बालों को भी दिए बहुत से कपड़े तो वहीं जमीन पर ही छोड़कर चल दिए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब कुछ आगे बढ़े तब उन्हें एक दर्जी मिला भगवान का अनुपम सौंदर्य देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई उसने उन रंग बिरंगे सुंदर वस्त्रों को उनके शरीर पर ऐसे ढक से सजा दी ढंग से सजा दिए कि वे सब ठीक ठीक फप गए अनेक प्रकार के वस्त्रों से विभूषित होकर दोनों भाई और भी अधिक शोभायमान हुए ऐसे जान पड़ते मानो उत्सव के समय श्वेत और श्याम गज शावक भले भांति सजा दिए गए हों भगवान श्री कृष्ण उस दर्जी पर बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने उसे इस लोक में भरपूर धन संपत्ति, बल ऐश्वर्य, अपनी स्मृति और दूर तक देखने सुनने आदि इंद्रिय संबंधी दी और मृत्यु के बाद के लिए अपना सारूप्य मोक्ष भी दे दिया इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा माली के घर गए दोनों भाइयों को देखते ही सुदामा उठ खड़ा हुआ और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया फिर उनको आसन पर बैठा उनके पाँव पखारे हाथ धुलाए और तदनंतर ग्वाल बालों के सहित सबके फूलों के हार, पान चंदन आदि सामग्रियों से विधिपूर्वक पूजा की इसके पश्चात उसने प्रार्थना की प्रभो आप दोनों के सुभागमन से हमारा जन्म सफल हो गया हमारा कुल पवित्र हो गया आज हम पितर ऋषि और देवताओं के ऋण से मुक्त हो गए वे हम पर परम संतुष्ट हैं आप दोनों संपूर्ण जगत के परम कारण हैं आप संसार के अभ्युदय उन्नति और निश्रेयस मोक्ष के लिए ही इस पृथ्वी पर अपने ज्ञान बल आदि अंशों के साथ अवतीर्ण हुए हैं यद्यपि आप प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं भजन करने वालों को ही भजते हैं फिर भी आपकी दृष्टि में विषमता नहीं है क्योंकि आप सारे जगत के परम सुहृद और आत्मा हैं आप समस्त प्राणियों और पदार्थों में समरूप से स्थित हैं प्राहन थक जन्म पवित्रम चुम प्रभो पितदेवर्ष मह तुश्चागमन वाँ भव किल विश्व जगत कारणम परम अवतीर्णावीस न्षेमा चवाय च निवा विषमा दृष्टि सृषदो जगदात्मनो समूते सु भजत भजते मैं आपका दास हूं। आप दोनों मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं, भगवान जीव पर आपका यह बहुत बड़ा अनुग्रह है पूर्ण कृपा प्रसाद है कि आप उसे आज्ञा देकर किसी कार्य में नियुक्त करते हैं राजेंद्र सुदामा माली ने इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान का अभिप्राय जानकर बड़े प्रेम और आनंद से भरकर अत्यंत सुंदर सुंदर तथा सुगंधित पुष्पों से गुथे हुए हार उन्हें पहनाए जब ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण उन सुंदर सुंदर मालाओं से अलंकृत हो चुके तब उन वरदायक प्रभु ने प्रसन्न होकर विनीत और शरणागत सुदामा को श्रेष्ठ वर दिए सुदामा माली ने उनसे यही वर मांगा कि प्रभो आप ही समस्त प्राणियों के आत्मा हैं सर्वस्वरूप हैं आपके चरणों में मेरी अभिचल भक्ति हो आपके भक्तों से मेरा सौहार्द मैत्री का संबंध हो और समस्त प्राणियों के प्रति अहेतुक दया का भाव बना रहे भगवान श्री कृष्ण ने सुरामा के उसके मांगे हुए व्रत दे दिए ही ऐसी लक्ष्मी भी दी जो वंश परंपरा के साथ साथ बढ़ती जाए और साथ ही बल आयु कीर्ति तथा कांति का भी वरदान दिया इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वहाँ से विदा हुए